दोहावली एकांगी अनुराग के अन्य उदाहरण है बंक चलने खान, तुलसी जस सुनो शीष समर् प्यो आन जिसके दो जीव हैं काला शरीर और टेढ़ी चाल है तथा जो विष की खान है ऐसा सर्प भी कानों से अपनी प्रशंसा सुनते ही प्रेम वश आकर अपना सिर सौंप देता है मृग का उदाहरण आप व्याध को रूप धरी राग तुलसी जो मृग मन मुरे, परे प्रेम मुटदाग राग अर्थात वीणा का मधुर स्वर स्वयं बहेलिया का रूप धारण कर हरिन को मार डाले परंतु राग के प्रति उसका अनुराग तो वैसा ही रहता है तुलसीदास तो जी कहते हैं कि यदि राग की ओर से हरिन का मन फिर जाए तो प्रेम रूपी स्वच्छ वस्त्र में दाग लग जाए सर्प का उदाहरण तुलसी तुलसे मन नहीं देव दिखाई बिछरत हो इन ताते प्रेम न जाए तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि के लोभ से सर्प को मारने के लिए आए हुए ब्याज को मणि अपने प्रकाश से भले ही सर्प दिखला दे और इस प्रकार उसकी मृत्यु में सहायक बनकर शत्रु का काम करे परंतु इससे क्या मढ़ी के प्रति सर्प का अनुराग कम हो जाता है क्या मढ़ी के वियोग में सर्प अंधा नहीं हो जाता अर्थात वह अंधा हो जाता है और मढ़ी के से उसका प्रेम नहीं हटता कहा जाता है कि रात को मड़ी सर्प अपनी मड़ी निकालकर जमीन पर रख देता है और उसके प्रकाश से ओस चाटा करता है और आहार की खोज किया करता है ब्याह आकर उस मड़ी पर गोबर डाल देता है जिससे मड़ी का प्रकाश ढक जाता है और सर्प मड़ी को न पाकर अंधा हो जाता है और सिर पटक पटक कर मर जाता है कमल का उदाहरण जर तु तो न लक्खी बन जब बना रब पीठ उदय बिकस अथवत सकुच मिटय न सहज स्वभा कमलों के भन को पाले से जलते हुए देखकर भी सूर्य उनकी ओर पीठ देकर अर्थात उनकी अवहेलना करके चाहे भाग जाए परंतु सूर्य के उदय होने पर खिल जाना और अस्त होने पर सिकुड़ जाना कमलों का यह सहस स्वभाव स्वाभाविक प्रेम नहीं मिट सकता मछली का उदाहरण देह या अपने हाथ जल में नहीं माह घोर तुलसी जी है जो बार बिनू तो तू देह कभी घोर तुलसीदास जी कहते हैं कि जल चाहे स्वयं अपने हाथ से विष घोलकर मछली को दे दे पर यदि मछली बिना जल के अर्थात जल से बाहर निकालने पर जीवित रह जाए तो तुम कवियों को दोष दे सकते हो यह कह सकते हो कि यह सब कवियों की झूठी कल्पना है तात्पर्य यह कि जल के द्वारा चाहे जैसी नीचता होने पर भी एकांगी प्रेम का पालन करने वाली मछली जल के वियोग में नहीं जी सकती मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जलगेह तुलसी एक कीन को है साह तुलसीदास जी कहते हैं कि मगर पानी के सांप मेढक और कछुए आदि जलतर जीवों का भी जल ही जीवन है और जल ही घर है परंतु जल के साथ सच्चा प्रेम तो एक मछली का ही है और सब जीव जल के बिना स्थल पर भी जीवित रह जाते हैं परंतु मछली तो जल का वियोग होते ही प्राण त्याग कर देती है मयूर शिखा बुटी का उदाहरण तुलसी मिटे नो सहज स्नेह मोर शिखा बिन भिन मोर्य जत मे तुलसीजात जी कहते हैं कि सच्चा और स्वाभाविक प्रेम मर मिटने पर भी नहीं मिटता बादलों के गरज ही मेघ के प्रति प्रेम करने वाली सूखी हुई मयूर शिखा बूटी बिना जड़ की होने पर भी तुरंत पनप उठती है सुलभ प्रेयते प्रेतम सब कहत करत सब कोई तुलसी मीन पुनीतु न बड़ो न कोई सभी यह कहते हैं कि प्रेम और प्रियतम दोनों ही सुलभ अर्थात सस्ते हैं और सब ऐसा कहते भी हैं किसी को प्रियतम बनाकर उससे प्रेम करते हैं परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के नाते मछली से बढ़कर पवित्र तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है मछली जल से निष्काम प्रेम करती है और वियोग होते ही प्राण त्याग देती है दूसरे ऐसा नहीं करते अन्यता की महिमा तुलसी जप तप ने मत सब सब ही ते होह बढाई देवता इष्ट देव जब हो तुलसीदास जी कहते हैं कि जप तप नेम तथा व्रत आदि सब साधन सभी से बन सकते हैं परंतु मनुष्य बड़ा ही तप आता है जब वह देवता भगवान को अपना एकमात्र देव प्रेम का देवता बना लेता है गाढ़े दिन का मित्र ही मित्र है को दिन हितो सोहित सुदिन हित अनहित के न होइ। शशि छबि हर रभी सदन तु मित्र कहत सब कोई सुख के दिनों में चाहे कोई मित्र या शत्रु कुछ भी क्यों न हो कोई महत्व की बात नहीं है सच्चा मित्र तो वही है जो बुरे विपत्ति के दिनों में प्रेम करता है सूर्य अपने घर में अमावस्या के दिन चंद्रमा की शोभा को हरण कर लेता है फिर भी उसके सब मित्र ही कहते हैं क्योंकि वह विपत्ति में चंद्रमा का हित करता है अपने किरणों से सदा उसे प्रकाश देती रहती है बराबरी का स्नेह दुखदायक होता है कह लभ दुख सोई तुलसी समित मधुसरी स मिले महा विष हो तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्र अपने से या तो छोटा हो या बड़ा हो तभी कल्याण है बराबरी का प्रेम तो दुखदायक ही होता है जैसे घी और मधु बराबर परिमाण में मिल जाने से भयंकर विष हो जाता है मित्रता में छल बाधक है मान्य सो सुखच है। सोन छुए छल छा सचि त्रिशंक कह कई गति लख तुलसी मनमा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई अपने सम्मान्य मित्र से सुख चाहता हो तो उसे चाहिए कि वह चंद्रमा त्रिशंक और कैकई कै की गति को मन में विचार कर मछली की छाया को भी न छुए अर्थात किसी भी प्रकार से छल न करे चंद्रमा ने गुरु पत्नी गमन किया जिससे वह अब तक बदनाम है चंद्र को सभी कलंकी कहते हैं त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ का अपमान करने के कारण पहले चांडाल होना पड़ा और तत्पश्चात विश्वामित्र जी के तपोबल से सदैव स्वर्ग जाते हुए वापस उल्टे मुँह गिरना और अधर लटक तप पड़ना कैके ने अपने स्वामी दशरथ से छल करके तुरंत ही वैधव्य और सदा के लिए अभ्यास अपने से ले लिया कही कठिन पृत को मित हठायत समुझ सुगाई। सच्चा ऐसी उसी को कहना चाहिए जो नरम अर्थात साधारण या कठिन कैसा भी काम पड़ने पर हल्की या भारी विपत्ति के समय स्वयं बिना किसी अनुरोध के हटकर करके सहायता करें जैसे आंखों पर कोमल चोट होते हुए देखकर उसे पलकों पर ओढ़ लिया रोक लिया जाता है और शरीर पर भारी चोट होते हुए देखकर उसे हाथों पर ओढ़ लिया जाता है आंखों पर जगसा भी कोई आग जरा सा भी कोई आघात होने को होता है तो पलके तुरंत स्वाभाविक ही बंद होकर आँखों को ढक लेती है और आघात स्वयं सह लेती है और सिर पर आघात लगने की आशंका होते ही हाथ स्वयं उसे बचाने के लिए ऊपर उठ जाते हैं और स्वयं चोट सह लेते हैं वैर और प्रेम अंधे होते हैं तुलसी वैर सने हदो, रहित बिलो सुरा से भरा आध रही नि सुर बार तुलसीदास जी कहते हैं कि वैर और प्रेम चारों आँखों से अंतर्दृष्टि एवं बाह्य दृष्टि दोनों से रहित अंधे होते हैं वैर् अपने द्वेसी के गुणों को नहीं देखता और प्रेमी अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखता और न इनको उचित अनुचित का ज्ञान होता है जैसे सेवड़ा वाम मार्गी साधक शराब का अत्यंत निंदनीय और त्याज्य होने पर भी आदर करते हैं और पवित्र गंगा जल की निंदा करते हैं दानी और याचक का स्वभाव रुच मांग नहीं मांग बो तुलसे दान आलस यनखन आचरज प्रेम पिया जान तुलसीदास जी कहते हैं कि भिखमंगे को मांगना और देने वाले को दान देना ही अच्छा लगता है अपने अपने काम में अर्थात मांगने और देने में न तो दोनों को आलस्य आता है न उद्वेग अथवा झुंझाहट ही होती है और न आश्चर्य ही होता है क्योंकि प्रेम को ही इन सब भावों का ढक्कन समझो मांगने वाले को मांगने से तथा देने वाले को दान से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है जिससे ये सब बातें उनमें नहीं आ पाती